शरद ऋतु में भी दो मास तक देवगण सूर्य के निकट वास करते हैं परजन्य और पूषा देवता भरद्वाज और गौतम ऋषि चित्रसेन और सुरुचि गंधर्व शुभ लक्षणों वाली विश्वाची और गृधाची अप्सराएं इरावत और सुप्रसिद्ध धनंजय नाग सेनजीत और सेनानायक सुसीर्ण ग्रामणी आप और वात नामक दो राक्षस ये सभी अश्विन और कार्तिक मास में सूर्य के रथ पर अभिरोहन करते हैं हेमंत ऋतु के दो महीने मार्गशीर्ष और पौष में हंस और भग देवता कश्यप और क्रतु ऋषि और कर्कटक नाग गान विद्या में निपुण चित्रसेन और पूर्णायु गंधर्व पूर्वचित्ती और उर्वशी अप्सरा तक्षव और अरिष्टनेमि नामक सेनापति इवन ग्रामणी विद्युत और सूर्य नामक दो उग्र राक्षस ये सभी सूर्य के निकट वास करते हैं तत्पश्चात शिश्र ऋतु के माघ और फाल्गुन मासों में तष्टा और विष्णु देवता जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि कद्र के पुत्र कंबल और अश्वतर नाग धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा गंधर्व तिलोत्तमा और मनोहारिणी रंभा देवी अफसरा महाबली रितजित और सत्यजित ग्रामडी ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत राक्षस ये सभी सूर्य के रथ पर अधिरूण होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दो मास के अंतर से ये सभी क्रमशः सूर्य के निकट निवास करते हैं। ये बारह सप्त देव ऋषि नाग गंधर्व अप्सरा ग्रामणी और राक्षस गण अपने-अपने स्थान के अभिमानी देवता हैं ये अपने तेज से सूर्य के तेज को उत्कृष्ट कर देते हैं वहां ऋषिगण स्वरचित वचनों स्तोत्रों द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं तथा गंधर्व और अप्सराएं नाच गान के द्वारा सूर्य की उपासना करती हैं सूत विद्या में निपुण यक्षगण सूर्य के रथ के अश्वों की वाग डोर संभालते हैं सर्प सूर्य मंडल में इधर उधर दौड़ते तथा राक्षसगण सूर्य का अनुगमन क बालखिल्य नामक ऋषि उदयकाल से ही सूर्य को घेरकर अस्ताचल को ले जाते हैं इन देवताओं का जैसा पराक्रम तपोबल योगबल धर्म तत्व और शारीरिक बल होता है उसी के अनुसार उनके तेज से समृद्ध हुए सूर्य तपते हैं वे अपने तेज से प्राणियों के सभी अमंगल को दूर कर देते हैं तथा इन्हीं मंगल में उपादानों द्वारा मनुष्यों के पाप का अपहरण करते हैं ये सहायक गण अपनी ओर अभिमुख होने वालों के पाप को नष्ट कर देते हैं और अपने अनुचरों सहित आकाश मंडल में सूर्य के साथ ही भ्रमण करते हैं ये जब तप करके सभी प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए उनकी रक्षा करते हैं और दयावश सभी प्राणियों की शुभ कामना करते हैं भूत भविष्य और वर्तमान काल के इन स्थानाधिमानियों का वह स्थान प्रत्येक मन्वंतर में वर्तमान रहता है इस प्रकार दो दो के हिसाब से उन सातों गणों के चौदह देवता सूर्य के रथ पर निवास करते हैं और चौदहों मनवंतरों तक वर्तमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रीष्म, हेमंत और वर्षा रितुओं में क्रमशः अपनी किरणों को परिवर्तित कर धूप, हिम और जल की वर्षा करके देवताओं, पितरों और मानवों को भली भांति त्रिप्त करते हुए प्रतिदिन रात दिन चलते रहते हैं जो शुद्ध अमृत उत्तम वस्त्र के लिए सूर्य की किरणों में सुरक्षित रहता है उसे देवगण प्रत्येक मास में चंद्रमास में प्रविष्ट होने पर शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में दिन के क्रम से कालक के अनुसार पीते हैं सभी देवगण तथा पितर मानव गण सूर्य की किरणों द्वारा पोषित जल द्वारा परिवर्धित और वृष्ट द्वारा संचित औषधियों और, और अन्न से अपनी ক্ষুধা शांत करते हैं उस स्वाहा रूप अमृत से देवताओं की तृप्ति 15 दिन तक तथा उस सधा रूप अमृत से पितरों की तृप्ति 1 महीने तक होती है मनुष्य अन्न रूप अमृत अतः सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका पालन करते हैं इस प्रकार सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से शीघ्रता करते हैं दिन के गतित हो जाने पर भी वे उन सात अश्वों द्वारा चलते ही रहते हैं हरे रंग वाले घोड़े सूर्य को करते हैं सूर्य अपनी द्वारा हजारों प्रकार के जल खींचते हैं पुनः हरे रंग वाले घोड़ों द्वारा वहन किए जाते हुए वे ही सूर्य उस जल को बरसाते हैं इस तरह सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से दिन के क्रम मंडल के बाहर और भीतर होते हुए सात के साथ क्रम से सातों समुद्रों में दिन रात वेग घूमते रहते हैं जहां वह चक्र पहुंचता है वहीं उनकी स्थिति जाती है उनके रथ के समुद्र से उत्पन्न शाम कर्ण अश्व छंदह रूप धारण करने वाले एक ही बार जुटे हुए इच्छा अनुरूप गमन करने वाले और मन के समान शीघ्रगामी हैं उनके शरीर रंग हरा और पीला है उन्हें थकावट नहीं होती वे शक्तिशाली और ब्रह्मवादी हैं वे कल्प के आरंभ में रथ में जोते जाते हैं और प्रलय पर्यंत उस रथ को वहन करते हैं इस प्रकार वाल्खिल्य ऋषियों द्वारा समावृत्त सूर्य रात दिन भ्रमण करते रहते हैं उस समय महर्षि गण स्वरचित वचनों द्वारा सूर्य की स्तुति करते हैं गंधर्वों और अप्सराओं का समुदाय नाच-गान द्वारा सूर्य की सेवा करता द्वारा सदा भ्रमण कराए जाते हुए नक्षत्र संबंधी विथियों का आशय लेकर भ्रमण करते हैं इसी प्रकार चंद्रमा भी चक्कर लगाते हैं इनकी भी रास वृद्धि और किरणें सूर्य के समान ही बतलाई गई हैं चंद्रमा का रथ तीन पहिए का है और उसमें दोनों ओर घोड़े जुटे रहते हैं घोड़े सारथी और हार से सुशोभित तथा तीन पहियों से युक्त रथ के साथ चंद्रदेव समुद्र मंथन के समय जल के मध्य से प्रकट हुए थे उसमें श्वेत रंग वाले तथा दस उत्तम घोड़े जुते हुए थे वे अश्व दिव्य अनुपम और मन के समान बेगशाली हैं वे एक बार उस रथ में जोत दिए जाने पर युग प्रलय पर्यंत उस रथ को वाहन करते हैं उस रथ में जुते हुए चक्षुह सवा नामक घोड़े चंद्रमा को वहन करते हैं उनके नेत्र और कान भी श्वेत रंग के हैं वे सभी शंख के समान उज्जवल एक ही रंग के हैं चंद्रमा के अज त्रिपथ वृश वाजी नर हैया अन्नशुमान सप्तधातु हंस और व्योममृग है इस प्रकार वे अश्व युग पर्ले पर्यंत चंद्रदेव को वहन करते हैं चंद्रमा पितरों सहित देवताओं द्वारा घिरे हुए गमन करते हैं शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में सूर्य के पर भाग में स्थित होने पर चंद्रमा का पर भाग दिन के क्रम से पूर्ण हो उस समय देवताओं द्वारा अमृत पी लेने से छील हुए चंद्रमा को सूर्य एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार 15 दिनों तक देवताओं द्वारा चूसे गए चंद्रमा के एक-एक भाग को सूर्य अपनी एक ही किरण द्वारा दिन के क्रम से परिपूर्ण करते रहते हैं। सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण द्वारा परिवर्� शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होती हैं तथा कृष्ण पक्ष में छीनर हो जाती हैं पुनः शुक्ल पक्ष में वे बढ़ती जाती हैं इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर वृद्धिगत होता है और धीरे-धीरे पूर्णिमा तिथि को पूर्ण होकर संपूर्ण मंडल श्वेत वर्ण का दिखलाई पड़ता है इस प्रकार शुक रसमात्रात्मक चंद्रमा के मधुसदृश जल में अमृत को देवगण कृष्ण पक्ष की द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तिथि तक पान करते हैं पंद्रह दिनों तक सूर्य के तेज से संचित किए हुए अमृत को खाने के लिए पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा के निकट आए हुए देवगण पितरों और ऋषियों के साथ एक रात तक चंद्रमा की उपासना करते हैं। कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में सूर्य के समक्ष उपस्थित चंद्रमा का मन पान की जाती हुई कलाओं के क्रम से अत्यंत छील हो जाता ह उस समय 33333 देवता चंद्रमा की अमृत कला को पीते हैं इस प्रकार पान किए जाते हुए चंद्रमा की वे कृष्ण कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं और शुक्ल कलाएं कृष्ण में हैं कलाएं बढ़ती हैं यही पक्ष और में बढ़ने घटने का क्रम है